पदों की व्याख्या तथा वाक्यर्थ बता करके भाष्कर भगवान पूर्वपक्षी सांख्यों के द्वारा अपने मत का स्थापन करते समय जो जो बातें बताई थी उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं ये बताया था सांख्यों ने अपने मत की स्थापना करते हुए पूर्वपक्ष के रूप में कि सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि वाक्यस्थ सत्पदार्थ ब्रह्म, ब्रह्म नहीं अपितु प्रधान ही है और वही तदैक्षत तद तेजो असृजत इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जगत कारण के रूप में बताया जा रहा है और उसमें तदैक्षत इस वाक्य के द्वारा जो सत्पदार्थ में इ्षण बताया गया वह प्रधान में भी उत्पन्न होता है क्योंकि ई क्षण है ज्ञान और ज्ञान है सत्वाथ संजायत ज्ञानम के अनुसार सत्वगुण का कार्य और प्रधान त्रिगुणात्मक है तो सत्व भी है तो प्रधानगत सत्वगुण का कार्य ज्ञान उसके कारण प्रधानगत सत्व में रहेगा तो प्रधान हो जाएगा ज्ञानवान ईक्शण तो इसका इस प्रकार ये ईक्शन पूर्वक जो सत को कर्ता बताया गया कारण बताया गया जगत का उपनिषद के द्वारा वह वेदांतियों का ब्रह्म नहीं सांख्यों का प्रधान है सत्पदार्थ एक शन, प्रधान में संभव है ब्रह्म में संभव नहीं है क्योंकि ब्रह्म में ब्रह्म तो त्रिगुणात्मक है इसलिए ब्रह्म त्रिगुणात्मक है प्रधान और ब्रह्म है त्रिगुणातीत तो त्रिगुणातीत होने से सत्व गुण से रहित है तो सत्व का धर्म जो ज्ञान है वो ब्रह्म में संभव नहीं होगा जैसे रजोगुण तमोगुण से अतीत है ऐसे सत्वगुण से भी अतीत है ब्रह्म निर्गुण है तो उसमें सत्व गुण का कार्य जो ज्ञान है वो नहीं रह पाएगा और नित्य ज्ञानवान यदि ब्रह्म को मानेंगे तो फिर हमेशा ब्रह्म में ज्ञान ज्ञानकर्तृत्व मानने की आपत्ति आएगी तो प्रलय में ज्ञान नहीं भी होता है ईक्षण नहीं भी होता है इसलिए मानना पड़ेगा कि ईक्षण अनित्य है और नित्य मानने पर तो प्रलय काल में भी ईक्षण मानना पड़ेगा और ईक्षण रूप कार्य रहेगा रहे यदि ईक्षण तो रूप विशेषताएं ब्रह्म में हमेशा मान्य की आपत्ति आएगी निर्विशेषता ब्रह्म की भंग होगी इन सब चीजों का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार शब्दम की व्याख्या करते हुए पूर्व पक्ष के द्वारा जो पहले कहा गया था उनका अनुवाद करते हुए निराकरण किया जा रहा है तो पहले तो निराकरण किया सत्गुन का कार्य जड़वृत्ति ही ज्ञान है ये मान करके वह प्रधान में संभव नहीं है ज्ञान प्रधान अवस्था में प्रलय अवस्था में प्रधान में भी क्योंकि प्रधान तो है गुणत्रय की साम्य अवस्था और गुणत्रय की साम्य अवस्था में सत्वगुण का कार्य ज्ञान भी नहीं रहेगा न रहने से प्रधान को नहीं कहा जा सकता सर्वज्ञ और यदि सत्वगुणगत सर्व विषयक ज्ञानानुकूल शक्ति को लेकर के सर्वज्ञत्व का उपपादन करेंगे सांख्य तो सिद्धांतियों ने कहा था ही रजोगुण तमोगुण में रहने वाली जो सर्व ज्ञान की प्रतिबंधक शक्ति है उसको लेकर के किंचिज्ञत्व भी मान्य की आपत्ति आएगी जो सांख्यों को इष्टापत्ति नहीं है तो इस प्रकार ये सत्वगुण का परिणाम रूपा जड़ वृत्ति ही ज्ञान है ये मान करके जो सर्वज्ञत्व प्रधान में सांख्य मान रहे थे उसका निराकरण हुआ और अबीच न असाक्षिका तत्ववृत्तिर्जाना अभिधीयते इत्यादि भाष्यवाक्य से साक्षी बोध विशिष्ट वृत्ति ज्ञान है या तो वृत्ति से अभिव्यक्त बोध ज्ञान शब्दार्थ है ऐसा मान करके वह साक्षी विशिष्ट बोध रूपी ज्ञान या वृत्ति से अभिव्यक्त बोध रूप जो ज्ञान है वह प्रधान में संभव नहीं होगा इसे कहा गया न अभी च न साक्षिका सत्तवृत्तिर्जातीधीये यहाँत के ग्रंथ से ग्रंथसे तथा सती यतृत्व प्रधान प्रधानस्य तदेव सर्व्ञ मुख्य ब्रह्म जगत कारणम इति युक्तम यहाँ तक का जो ग्रंथ है वो इसी अर्थ का ज्ञापक है कि जो साक्षी विशिष्ट बोध रूप ज्ञान है या वृत्ति अभिव्यक्त बोध रूप ज्ञान है वह रहेगा ब्रह्म में न कि जड़ प्रधान में और उस और दूसरी बात जो ये कही गई थी सांख्यों के द्वारा कि यत पुनरुक्तम ब्रह्मणों न मुख्यम सर्वज्ञत्व उपपद्यते इत्यादि से उसका अनुवाद करके ये कहा था कि ब्रह्म में मुख्य सर्वज्ञत्व संभव नहीं होगा ज्ञान को नित्य मानने पर हमेशा उस नित्य ज्ञान का कर्तृत्व रूप सर्वज्ञत्व ब्रह्म में संभव नहीं होगा इसलिए कि कर्ता होता है कार्य का और ब्रह्म का ज्ञान यदि नित्य है तो नित्य ज्ञान के प्रति ब्रह्म में कर्तृत्व संभव न होने से सर्व विषय ज्ञान कर्तृत्व रूप सर्वज्ञत्व की अनुपपत्ति होगी इसका इसके विषय में सिद्धांतियों ने कहा कि इदम तावत भगवान प्रष्ट्य हम आप सांख्यों को ये पूछना चाहते हैं कि नित्य ज्ञान क्रिया होने पर सर्वज्ञत्व की हानि कैसे होगी एक अतः समय सिद्धांति का कथन ये है कि नित्य ज्ञान जिसमें है वो तो सर्वज्ञ ही सर्वज्ञ होगा निरतिशय सर्वज्ञत्व तो उसमें रहेगा उसके सर्वज्ञत्व तो की हानि कैसे होगी क्योंकि सर्वज्ञ शब्द का अर्थ सिद्धांति कहते हैं सर्व विषयक ज्ञानकर्ता सर्वज्ञ नहीं अपितु सर्वज्ञ वो है जिसमें सर्व ज्ञान रहता है वो ज्ञान चाहे नित्य हो या कैसा भी तो सर्व ज्ञान जिसमें रहता है वो है सर्वज्ञ तो सर्व ज्ञान नित्य मानेंगे तो ब्रह्म में सर्व ज्ञान नित्य ही है इसलिए नित्य ही सर्वज्ञता ब्रह्म की उपन्न होगी उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है जब अभिव्यक्त दशा में सर्व सर्वशब्दित जगत रहेगा तो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का प्रकाशक ब्रह्म होगा उस नित्य ज्ञान से और प्रलय काल में अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत नहीं होता जगत का अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक स्वरूप रहता है वो जो अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक स्वरूप है जिसे अभ्याकृत कहते हैं वो रहता है प्रलय में उसका प्रकाशक रहेगा तो है नाम और रूप विषयक ही ज्ञान उस नाम रूप की अलग अलग दो अवस्थाएं हैं एक अनिव्यक्त अवस्था है जिसे कारण अवस्था कहते हैं तो प्रलय काल में भी ब्रह्म अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था वाला यानी कारण अवस्था वाला जो जगत है उसे प्रकाशित करता है जैसे सुसुप्ति में जागृत और स्वप्न में जैसा द्वैत होता है कार्य उसका भान नहीं होता किंतु इस जागृत और स्वप्न का जो आ, ये है जागृत स्वप्न का कारणात्मक स्वरूप अन अभिव्यक्त नाम रूपात्मक स्वरूप वह सुसुप्ति में रहता है और उसका भान होता है अव्याकृत के रूप में अव्याकृत है अज्ञान और अज्ञान है कार्य के नाम रूप की अनभिव्यक्त अवस्था और उसे प्रकाशित करता है ब्रह्म अपने स्वरूपभूत ज्ञान से इसलिए सुसुप्ति में अविद्या को साक्षी भाष्य कहा जाता है ना साक्षी भाष्य है तो ब्रह्म को नित्य ज्ञानवान मानने से ही सर्वज्ञता ब्रह्म में उत्पन्न होती है उसकी सर्वज्ञता की हानि नहीं है ये यहां पर कहा गया और इसके लिए जो उल्टा अनित्य ज्ञान मानने पर यह दोष आता है कहा गया कि कभी अनित्य ज्ञान जब होगा तो सर्वज्ञ मानना पड़ेगा सर्व विषय ज्ञान होगा तो सर्वज्ञ और कभी नहीं होगा तो अनित्य ज्ञान के उत्पत्ति से पहले और नाश के बाद मानना पड़ेगा असर्वज्ञत्व तो नित्य सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा यह दोष ज्ञान को नित्य मानने पर नहीं आता शब्द असाधुत्व की जो शंका की गई थी ज्ञान नित्य ज्ञान विषय स्वातंत्रो न उपपद्यते इति चेत इससे शब्द असाधुत्व ने सर्व जानाती थी सर्वज्ञ यहां पर ज्ञा धातु से कर्ताथ में क प्रत्यय हुआ तो कर्तृत्व बताया जा रहा है सर्व विषय ज्ञान का सर्वज्ञ इस शब्द के युत्पत्ति को देखते हैं तो सर्व विषयक ज्ञान का कर्ता ये युत्पत्ति लभ्य अर्थ है और इससे ये निकलता है कि जो सर्व विषयक ज्ञान का कर्ता है वह सर्वज्ञ है और ज्ञान को नित्य मानने पर सर्विषयक ज्ञान का कर्तृत्व रूप स्वातंत्र ब्रह्म में उपपन्न नहीं होगा क्योंकि नित्य ज्ञान का कोई कर्ता नहीं होता और कारक सापेक्ष नहीं होता इस शंका का निराकरण आदित्य के उदाहरण से किया ये कहा कि न प्रतत औष्ण्य प्रकाशयपी सवितरी दहती प्रकाशयती इति स्वातंत्र्य स्वातंत्रपदेश दर्शनात् तो जो प्रतत यानी नित्य औष्ण्य स्वरूप हैं और प्रकाश स्वरूप हैं नित्य प्रकाश स्वरूप हैं सविता तो भी ये कहा जाता है कि सविता दहती सविता प्रकाशयती तो यहाँ औपचारिक दाह कर्तव और प्रकाश प्रकाशकर्तृत्व प्रकाश स्वरूप आदित्य में है इति, तो ये स्वातंत्र जैसा है ऐसा स्वातंत्र ब्रह्म में बनेगा इस प्रकार की शंका का ये क्या नाम पूर्व पक्षी की शंका का समाधान किया जा रहा है लेकिन पूर्व पक्षी यहां पर एक दूसरी शंका करते हैं उसे भाष्कर बता रहे हैं ननु नु सवितुर्दा प्रकाश्य संयोगे सति दहति प्रकाशयति इति सैत कहते हैं सविता का दृष्टांत दिया जा रहा है वो दृष्टांत है स्थिति काल में सृष्टि के जब सविता के दाहक सविता के साथ उसके दाह्य शरीरादि का संबंध होता है गर्मी के दिनों में शरीरादि को खूब औष्ण्य प्रदान करके तपाता है यही दहन करना है सविता का तो सविता का अपने दाह्य दहा क्रिया के कर्म दाह्य के साथ संबंध होने से और प्रकाश के साथ प्रकाश प्रकाश क्रिया का कर्म जो प्रकाश्य वस्तु है घटा दी, उसके साथ संबंध होने से सविता दहती सविता प्रकाशयती ये व्यपदेश तो बन जाता है क्योंकि वहां पर दहन क्रिया तथा प्रकाश क्रिया का जो कर्म है वह विद्यमान है कारक अंतर जो कर्ता के लिए सहयोगी चाहिए कर्म रूप कारक वह विद्यमान है लेकिन तद ऐक्षत ये श्रुति तो ये बता रही है कि अभी जगत उत्पन्न नहीं हुआ है तदैक्त ये वाक्य तो पहले आया ना और फिर तत्तेजो असृजत आता है छांदोग्य में पहले आता है तद ऐक्षत बाद में आता है तत्तेजो असृजत तो जिस समय ई बताया जा रहा है ब्रह्म में उस समय ईक्षण क्रिया का जो कर्म है वह विद्यमान नहीं है और जगत के स्थिति काल में सविता दहती सविता प्रकाशयती यह शब्द प्रयोग जब करते हैं तो उस समय सविता का अपने विषय दा, दाह के विषय दाह्य शरीरादि के साथ और प्रकाशन का विषय घटादि के साथ संबंध रहता है ऐसे जगत की उत्पत्ति होने से पहले जो ईक्षण बताया जा रहा है उस ईक्षण के कर्म का अभी सत्व सत्ता न होने से विद्यमानता न होने से आ, कर्म के साथ संबंध नहीं बनेगा कर्म कारक का अभाव होने से तदक यह शब्द प्रयोग नहीं बन पाएगा यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि न तू ब्रह्मण प्रागुत्पत्ते ज्ञान कर्म संयोगो अस्ति तो प्रागुत्पत्ति याने तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्य से सृष्टि बताने से पहले जो ईक्षण बताया गया सृष्टि के पहले वाला उस ईक्शण का जो कर्म है उसे कहा गया ज्ञान कर्म उसके साथ ब्रह्म का संयोग न होने से ये दृष्टांत और दृष्टान्त में वैषम्य है विषमो दृष्टांत तो दृष्टांत में तो कर्ता का सहयोगी कर्म विद्यमान है कर्मकारक दहा और प्रकाशन का कर्मकारक के साथ संबंध है और दारिष्टान्त में ब्रह्म रूप कर्ता का ईक्षण कर्ता का ईक्षण के कर्म के साथ संयोग नहीं है इस प्रकार ये दृष्टांत दारिष्टांत में वैषम्य है ऐसा यदि पूर्व कहते हैं पूर्व पक्षी हैं सांख्य तो इसका निराकरण करते हुए सिद्धांति कहते हैं कि न असत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशते इति कर्तृत्व्यपदेश दर्शनात् तो असत्यपि कर्मणि इसमें असति असती का अर्थ करते हैं टीकाकार अविवक्षितेपि इधर वाले पृष्ठ में असत्यपी यानी अविवक्षित एक सौ नंबर पृष्ठ में टीका में अंत में कहा ना तो असत्यपि ये भाष्य में प्रयोग है उसका अर्थ है अविवक्षित यानी कर्म की विवक्षा न करने पर भी सविता प्रकाशते इत्यादि में प्रकाश स्वरूप सविता में प्रकाश के कर्तृत्व का औपचारिक प्रयोग होता है गौण प्रयोग होता है ये सविता प्रकाशते इति कर्तृत्व व्यपदेश दर्शनात इससे बताया गया तो ये दृष्टान्त में जैसे सविता का प्रकाश्य घटादि का संबंध न होने पर भी घटादी कर्म का कर्म की विवक्षा न करने पर भी सविता प्रकाशते शब्द प्रयोग होता है ऐसे ही जगत की उत्पत्ति से पहले तद तदैक्यत यहां पर कर्म की अविवक्षा करके शब्द प्रयोग हो जाएगा यह कह रहे हैं कि एवं ज्ञान असत्यप ज्ञानकर्मी ब्रह्मण तदक्षत कर्तृत्व्यपदेश उपपत्तेर न वैषम्यम तो सविता प्रकाशते इत्यादि में जैसे प्रकाशन के कर्म, का, कर्म की अभिवक्षा करके सविता प्रकाशते शब्द प्रयोग होता है ऐसे सृष्टि से पहले ईक्षण क्रिया के कर्म का कर्म की अभिवक्षा करके तद इस प्रकार का ब्रह्म में ईक्षण के कर्तृत्व का निर्देश उपपन्न हो सकता है इसलिए कोई वैषम्य दृष्टांत और दृष्टान्त में नहीं है ये सिद्धांतियों ने कहा अब दूसरा जो वाक्य आ रहा है भाष्य में कर्मापेक्षा यान्तु ब्रह्मणी इश्तृत्व्रुतय सुतराम इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए असत्यपि का अर्थ कर दिया अविवक्षित इसके बाद वाली टीका वो अवतरण है कर्मापेक्षत इत्यादि भाष्यवाक्य का ननु प्रकाश प्रकाशते हे अकर्म्वात सविता प्रकाशते इति प्रयोगे इति तत्र आह भाव इति तो ये जो सिद्धांतियों ने कहा न माने दृष्टांत दृष्टानद्रष्टात में नहीं है जैसे कर्म की अविवक्षा करने पर सविता प्रकाशते ये शब्द प्रयोग हो रहा है ऐसे तदैक्षत शब्द प्रयोग हो जाएगा कर्म की अविवक्षा करने पर सिद्धांति सिद्धांतियों ने यह कहा इस पर पूर्व पक्ष की शंका ये है ननुयाने शंका है पूर्व पक्षी कहते हैं कि प्रकाश प्रकाशते हे है अकर्मत्वात्सते है यानि प्रउपसर्गपूर्वक काश धातु अकर्मक है अकर्मक होने से उसका तो कर्म नहीं रहेगा तो सविता प्रकाशते ये शब्द प्रयोग बनेगा अकर्मक काश धातु होने से तो सविता प्रकाशते प्रयोग भी जानाते है सकर्मकवात तो जानाती यानी ज्ञा धातु वो तो सकर्मक है काश धातु तो अकर्मक है अकर्मक होने के कारण सविता प्रकाशते यह शब्द प्रयोग उपपन्न होगा बिना कर्म के किंतु ज्ञा धातु तो यानी इक्षन क्ष धातु सकर्मक है सकर्मक होने के कारण कर्म का अभाव होने पर तदकक्षत ये शब्द प्रयोग अनुचित है अयुक्तम इस प्रकार दृष्टांत दार्टान में जो वैषम्य बताया गया था वह वैषम्य विद्यमान ही है ऐसा यदि कहते हैं पूर्व पक्षी तो सिद्धांति कहते हैं तत्र आह तू तू श्रुतयः सुतरा उपपन्ना कहते यदि तदक्षत इसमें ईन क्रिया का कर्म अपेक्षित मानेंगे यानी विवक्षित मानेंगे कर्मापेक्षायाम का अर्थ है कर्म विवक्षायाम अभी इसका अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार करने कर्म वो तो कर्म अविवक्षायाम अपि प्रकाश रूपे सभीतरी प्रकाशते इति प्रकाश कथंचित प्रकाशक्रियाश्रय्वन कर्तृतचार चिदात्मन अद्रूपेण्सकर्तृत्चारा न वैषम्य उतम पूर्व ये तो पहले का अनुवाद है वो व्रत कथन है पूर्व से लेना कर्मापेक्षायांत यहाँ तक के इससे पूर्ववर्ती ग्रंथ से क्या कहा गया टीका में टीकाकार कहते हैं कि कर्म अपि जो असत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशते इत्यादि वाक्य से कर्म की अविवक्षा होने पर भी प्रकाश रूप सविता में प्रकाशते इति कथचित प्रकाश क्रियाश्रय उपचार जैसे बताया उपचार गौण प्रयोग यद्यपि स्वयं प्रकाश स्वरूप है सूर्य उसमें प्रकाश क्रिया का औपचारिक आश्रयत्व तो वो तो स्वरूप होने से आश्रय आश्रयी भाव नहीं होगा तो भी प्रकाश आश्रय क्रिया का आश्रयत्व तो दिखा करके कर्तृत्व उपचार यानी गौण प्रयोग के तरह चित्त स्वरूप जो ब्रह्मा उसमें भी सिद्ध रूप ईक्षण कर्तृत्व उपचार यानी गौण प्रयोग होता है इसलिए न वैषम्य कोई दृष्टांत दृष्टांत में वैषम्य नहीं है इति पूर्वम उक्तम ऐसा असत्यपी कर्मणि सविता प्रकाशते इत्यादि वाक्य से कहा गया है अब ये जो कर्मा यांत्यावाक्य हैं इसके विषय में लिखते हैं टीकाकार कि अधुनातु अधुना तो कुंभकार सेोपाधी अंतरण विविध ईश्वर सोपाधिद्याधसृष्टि प्रलय अवसानेन। उद्बुद्ध उदुद्ध परिणामः संभव अतः तस्यां तस्य कार्यत्वात् इति निलीनसर्वयकम्षण त्यवाद तो ये जो इसी वाक्य में भी आया है ना कर्मापेक्षायांतु ब्रह्म ब्रह्मणी इक्सित्व रूप श्रुत सुतराम उपन्ना तो जब ईक्षण के कर्म की विवक्षा करेंगे तो ब्रह्म में ईक्षित्रित्व बताने वाली श्रुतियों की सुतराम यानी अनायास ही उपपत्ति हो जाएगी सिद्धि हो जाएगी सरलता से सिद्धि हो जाएगी कैसे सिद्धि होगी तो कहते इस प्रकार जैसे टीका में कहा टीकाकार ने तो वो टीका टीका को लगाइए पहले सूत्राम शब्द का प्रयोग करके भास्कर भगवान ये बताना चाहते हैं कि अधुनातु से सोपाधि अंतकरण वृत्तिरूप ईक्षणवत तो कुंभकार जब कुंभ बनाता है कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा कैसा बनाना है कौन से मिट्टी से बनाना है ये सब विचार करता है यह विचार जो हो रहा है वो कुला, कुलाल के कुंभकार के उपाधिभूत अंतकरण से हो रहा है और विचार करके फिर एक निर्णय पर पहुंच जाता है वो निर्णय भी अंतकरण की ही वृत्ति है और वो जो कुलाल के उपाधिभूत अंतकरण की वृत्ति रूप एक निर्णयात्मक एक है उस वृत्ति को कहा जाता है घट विषयक घट विषयक इन विचार करके कुलाल ने निर्णय कर लिया कि इस मिट्टी से इस प्रकार के इतने घड़े बन जाएंगे ऐसा जो उसका विचार पूर्वक निर्णय है अंतकरण का कुलाल के वो है कुलाल की उपाधिभूत अंतकरण की वृत्ति रूप ईक्षण वो माना जाता है उपाधिगत ईक्षण को उपहित कुलाल का ही जिसकी जिसका उपाधिभूत अंतकरण है उसी का वो ईक्शण माना जाता है अंतकरण की वृत्ति को जैसे ऐसे यानी कुलाल का ईक्शण क्या हुआ कुलाल की उपाधिभूत अंतकरण की वृत्ति रूप ही ईक्षण हुआ कुलाल का ऐसे जगत का कारण जो ब्रह्म है वो है अव्याकृत उपाधि अव्याकृत यानी जगत की अनभिव्यक्त नाम रूप दशा कारण अवस्था और वो जो कारण अवस्था है उस कारण अवस्था उपाधिक ब्रह्म वो है जगत का कारण तो उसकी उपाधि भूत जो अव्याकृत है उसी को यहां पर अविद्या कह रहे हैं दार्ष्टांत में ईश्वर श्या सोपाधि अविद्या तो ईश्वर की जो उपाधि है अविद्या अविद्या से मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था नहीं लेना अपितु तो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था उसे यहां अविद्या कहा जा रहा है वो है ईश्वर की उपाधि तो ईश्वर इसका अन्वय करिएिस्तर सोपाधि अव्यापरिणाम संभव जैसे कुलाल की उपाधिभूत अंत का वृत्ति विशेषो घट इक्षन कहलाता है ऐसे जगत का कारणभूत जो परमात्मा उसकी उपाधि अविद्या का भी कोई एक परिणाम विशेष संभव है वो परिणाम विशेष ई है उसे तदैक्यत इस वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है। ईश्वर की उपाधि का परिणाम वो बताया जा रहा है तद तद क्षत इस वाक्य से और उस अविद्या का जिस अविद्या का परिणाम ईक्षण कहला रहा है परमात्मा की उपाधिभूत जिस अविद्या के परिणाम को ईक्षण कहा जा रहा है उस अविद्या के यहां पर कई एक विशेषण बताए हैं पहला विशेषण है विविध सृष्टि सोपाधि अविद्याया का विशेषण है ईश्वर की उपाधिभूत जो अविद्या है वो कैसी है तो कहते हैं उसमें विविध सृष्टि के संस्कार हैं। तो सृष्टि के अनेकों प्रकार के सृष्टि के संस्कार जिस अविद्या में है वो अविद्या ईश्वर की उपाधि है तो विविध सृष्टि संस्कार इसमें है बहुरी समास विविधा, विविध संस्कार श्रिष्टी, संस्कारा यश्याम अविद्यायाम, सा अविद्या विविध सृष्टि संस्कार तस्टि सृष्टि का एक वचन है ऐसी अविद्या ईश्वर की उपाधि है जिसमें अनेकों प्रकार के कार्य के संस्कार है पूर्वकल्पीय जितने भी कार्य थे वो सब संस्कारात्मना इसी ईश्वर की उपाधिभूत अविद्या में है ना निलीन इसलिए इस अविद्या को कहा जाता है विविध सृष्टि संस्कारा अविद्या और उसका कोई एक परिणाम विशेष है जिसे तदय क्षत में ईक्षण कहा जा रहा है आगे कहते हैं और एक विशेषण अविद्या का कि प्रलय अवसाने न उद्भूत संस्कार तो प्रलय का अवसान हुआ तो प्रलय का अवसान होने से अवसान कहते हैं अंत प्रलय का समापन काल आ गया और सृष्टि का उदय काल आ रहा है जितने समय तक प्रलय रहना था वो रहा अब भावी कल्प का उदय समय है तो जब प्रलय का अवसान होता है तो उस समय ये अविद्यागत जो विविध कार्य के संस्कार है वे उद्भूत हो जाते है। हैं इसलिए कहते हैं उद्बुद्ध आया। प्रलय काल में तो संस्कार अभिभूत थे अब प्रलय का समापन होने से ये संस्कार होते हैं उद्भूत तो उद्बुद्ध हो गए संस्कार तो प्रलय अवसाने न उद्बुद्ध संस्कार आया। ये ऐसी इन दो विशेषणों से विशिष्ट जो ईश्वर की उपाधि भूता अविद्या है उसका कोई एक परिणाम विशेष है जिसे तदैक्षत में ईक्षण शब्द से कहा जा रहा है ये कहते हैं और उस परिणाम का भी विशेषण है स्वर्गोन्मुख वो परिणाम कैसा है अविद्या का तो सर्ग उन्मुख है सर्ग कहते हैं सृष्टि को कार्य को तो कार्य कार्योन्मुख जो परिणाम अविद्या का वो है ई उसे ईक्षण कहा जा रहा है सर्गोन्मुख कच्चि परिणाम हा संभवती वो जो सर्ग विषयक अविद्या का परिणाम विशेष है जिसे यहां पर ईक्षण कहा जा रहा है अत तस्म रूपेण निलीन सर्वकार्य विषयकम् ईक्षण तस् कार्यवात तो ये जो अतः तस्याम सूक्ष्मे नीलिन तो तस्याम एने ईश्वर ईश्वर उपाध, की जो उपाधि है अविद्या उस ईश्वर की उपाधिभूत अविद्या में सूक्ष्म से निलीन जो सर्व कार्य है सूक्ष्म से पूर्वकल्प का जो कार्य है वह ईश्वर की उपाधि अविद्या में लीन हुआ था संस्कार रूप से स्थित था तो उसे कहा जा रहा है सूक्ष्म रूपे निलीन सर्व कार्य और तद विषय जो ई क्षण है वह है वो, वो अविद्या का परिणाम विशेष और वह तस्य कार्यवाद ये जो ई है वो कार्य रूप होने से और सकर्मक भी है वो ईक्षण का कर्म भी विद्यमान है तो इसलिए कहते कर्म सद्भाव्य वो कर्म कौन होगा वही सर्ग स्वर्गोन्मुख है ना यानी जो अव्याकृत नाम रूप है अनभिव्यक्त नाम रूप वो है आ, कर्म इक्षण का सृष्टि विषयक संकल्प है अव्यक्त नाम रूप को व्यक्त करना विषयक सं, ये संकल्प है इसलिए माना जाएगा वो कार्य विषयक संकल्प है तो कर्म सद्भाव्य तत्कर्तृत्व मुख्यम तत्कर्तृत्व यानी ईश्वर की उपाधिभूत अविद्या के इस कार्योन्मुख परिणाम रूप ईक्षण का कर्तृत्व ब्रह्म में मुख्य रूप से ही रहेगा का, कारण ब्रह्म में इति द्योत इती जैसे घट विषयक संकक्षण कुलाल में मुख्य रहता है ऐसे ब्रह्म में भी उपाधि का ब्रह्म की उपाधि का परिणाम रूप जो सृष्टि विषयक ईक्षण है वह ईक्षण का कर उस ईक्षण का कर्तृत्व मुख्य ही रहेगा इसे बताया जा रहा है सुतराम उपन्ना यहां पर सुतराम शब्द का प्रयोग करके भाष्य में अब वो थोड़ी टीका में एक शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है इसी विषय को शंका समाधान है, उसे देखिए नु मोपाधिकब चिन्मात्र ईश्वर से कथम ई क्षण प्रति मुख्यम कर्तृत्व कृति अभावात इति चेत यानी सांख्य यदि इस प्रकार की शंका करते हैं कि मायोपाधिक बिंब चिन्मात्र जो ईश्वर हैं उस ईश्वर में ईक्षण प्रति कर्तृत्व कथम ईश्वरस्य ई प्रति कर्तृत्व कथम कथम शब्द है आक्षेप अर्थ में सांख्य कहते हैं ईश्वर में मायोपाधिक बिंब रूप ईश्वर में ईक्षण के प्रति कर्तृत्व संभव नहीं हो पाएगा ये दिखाने के लिए कथम शब्द का प्रयोग है तो क्यों संभव नहीं हो पाएगा तो कहते कृति अभावात इति चेत तो कृतिमान करता होता है और मायोपाधिक चमात्र जो ईश्वर है उसमें तो कृति यानी प्रयत्न न हो पाने के कारण चिन्मात्र ईश्वर प्रयत्न से रहित होने से कृति से रहित होने से कार्यानुकूल कृति से रहित होने से आ, वह मुख्य कर्त्री तो संभव नहीं होगा क्रिया अनुकूल कृति यानी प्रयत्न करने वाले को कहा जाता है कर्ता ऐसा उनका मानना है और ईश्वर में वह कार्यानुकूल कृति न होने के कारण ईक्षण रूप कार्यानुकूल कृति न होने के कारण उसका कर्ता ईश्वर को नहीं माना जा सकता ऐसी शंका यदि पूर्व करते हैं तो सिद्धांती कहते हैं न इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है क्यों कहते हैं कार्यानुकूल ज्ञानवत एव कर्तृत्वात ईश्वर सी क्षण अनुकूल नित्य ज्ञानवत्वात कहते हैं हम कृतिमान को कर्ता नहीं कहते कर्ता का लक्षण कृतिमत्व कर्तृत्व नहीं है अपितु कार्यानुकूल ज्ञान ये कर्तृत्व है कार्य के उत्पत्ति अनुकूल ज्ञान जिसको है उसे माना जाता है कर्ता तो कार्यानुकूल ज्ञान वान में ही कर्तृत्व है और ईश्वर में ईक्षण अनुकूल नित्य ज्ञानवत्व विद्यमान होने से ईश्वर ईक्षण का कर्ता बन सकता है ईश्वर चिन्मात्र स्वरूप होने से जो चिन्मात्र स्वरूप है वही नित्य ज्ञान है और वो स्वरूपत क्षण अनुकूल वो ईश्वर होने के कारण उसमें ईक्षण रूप कार्यानुकूल ज्ञानवत्ता रूप कर्तृत्व उपन्न हो जाएगा यह कार्य कौन है तदैक्षत में बताया जाने वाला ईक्षण वो कार्य है और उसके अनुकूल ज्ञान है ईश्वर में अविद्या का परिणाम हुआ ई और उस ईक्षण की उत्पत्ति अनुकूल नित्य ज्ञानवान ईश्वर है इसलिए ईक्शन कर्तव की उपपत्ति ईश्वर में हो जाती है ये यह यहां पर कहा गया कि ईश्वर ईक्षण अनुकूल आगे कहते हैं कि नित्य नच नित्यज्ञानेन किम् इक्षणेन इति कर्तृत्वनिर्वाहात नच ईक्षण नाच्यम के साथ करना यदि पूर्व पक्षी इस प्रकार की शंका करते हैं कि नित्य ज्ञानेन एव कर्तृत्व निर्वाहात किम् ईक्षण यते ईक्षण का कर्तृत्व ईश्वर में नित्य ज्ञान को लेकर के आप मान रहे हो तो तेज का कर्तृत्व ही तेजादि जो कार्य है तत्तेजो असृजत इत्यादि में तो जगत कर्तव की उपपत्ति नित्य ज्ञान ज्ञानवत्ता को लेकर के ईश्वर में हो जाएगी तो बीच में ईक्षण को मानने की क्या आवश्यकता है सीधे अनुकूल ज्ञान बीच में यानी ईक्षण अनुकूल ज्ञान तो मानना ही पड़ रहा है उसी ईक्षण अनुकूल नित्य ज्ञान को लेकर के नित्य ज्ञान को लेकर के तेजादि का ही करता मान लो ईश्वर को बीच में ये तेजादि विषय को विषयकूप मानने की जरूरत क्या है कार्य रूप ईक्षण मानने की इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती कहते हैं इति नाचम इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी को नहीं करनी चाहिए क्यों कहते हैं वायवादे रेव शब्दवत्व संभवात किम आकाशेन इति अति प्रसंगातो फिर तो आकाश की सिद्धि होती है किसको लेकर के शब्द गुण के आश्रय तो को लेकर के वैशेषिकों के अनुसार तार्किकों के अनुसार आकाश नाम का जो भूत है उसकी सिद्धि होती है शब्द गुण को लेकर के और शब्द तो चार भूतों में माना जाता है पांचों में माना जाता है आकाश में भी वायु में भी तेज में भी जल में भी पृथ्वी में भी तो वायुवादि में ही शब्दवत्व संभव है तो आकाश को मानने की क्या जरूरत है शब्द आश्रयत्व अनुरूप इस प्रकार ये अति प्रसंग आएगा इस अति प्रसंग को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि वायवादी में तो आकाश से आ जाता है शब्द कारण से और आकाश में तो स्वत ही शब्द आश्रयित्व है ऐसे ही ईक्षण कार्य विषयक है और उस ईक्षण में कर्तृत्व ब्रह्म में ईक्षण का कर्तृत्व कार्य विषयक ईक्षण का कर्तृत्व नित्य ज्ञान को लेकर के हैं नित्य ज्ञान से इक्षण हुआ नित्य ज्ञान ईक्षणानुकूल नित्य ज्ञान होने के कारण इक्षण करता ब्रह्म बना और इक्षणकर्ता होने से वो बन गया तेज आदि का कर्ता ऐसा ही मानना होगा ये कहते हैं अतः श्रुतत्वात वायवादी कारणत्व आकाशवत यानी आकाशात वायु रग्नि इत्यादि श्रुति में वायवादि के कारण के रूप में आकाश श्रुत होने से जैसे आकाश को स्वीकार किया जाता है ऐसे ऐक्षत आगंतुकन श्रुतम ई क्षण आकाशादी हेतुत्व इति अलम तो आकाशादि जगत के कारण के रूप में आगंतुक क्षण तद ऐ इस वाक्य के द्वारा सुना जा रहा है इसलिए उसे भी स्वीकार करना चाहिए जैसे वायु आदि के कारण के रूप में सुना जाता है आकाशाद वायु इत्यादि में वायु आकाश इसलिए आकाश को स्वीकार करते हैं ऐसे ही आकाश आदि जगत के कारण के रूप में तद ऐ इस वाक्य ने आगंतुक ई क्षण को कारण बताया है तो उसे भी मानना पड़ेगा कार्य रूप क्षण को ये यहाँ पर कहा गया बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं